भागवत महापुराण अथका धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण श्रीशुकुभा सभाजित महत्माग्रण्य उत्मन युधिष्टिरो दैत्या पतेदा प्रक्ष भुआ श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान में प्रहलाद जी के साथ समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणिष्ठ को बड़ा आनंद हुआ उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम विंदते परम्। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है भगवान प्रजापति साक्षात आत्मज परमेशता सम्मतो ब्रह्म तपो योग समाधि आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं नारायण परम साधव परुणा तथा आपके समान नारायण परायण दयालु सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं दूसरे लोग वैसा नहीं जानते नारदुआ नत्वा भगवते जाय लोका धर्म हेतव वक्षे सनातनम धर्म नारायण मुखाश्रुत योगतिरियांस दाक्षाण तो धर्मत लोकाना सस्ते ध्यात तपोपदृकाश्रम नारद जी ने कहा अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ धर्म मूलम ही भगवान मयो सर्वेदमि राजधिष्ठिर सर्व भगवान हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिससे आत्म ग्लानी न होकर आत्मप्रसाद की उपलब्धि हो वह कर्म धर्म के मूल हैं। सत्यम दयाथ पर शोचम चिथिक्षो दम अहिंसा ब्रह्मचर्य च्याग स्वाध्याय आर्जव सतोष संदिग्सेवा ग्राम्येह परे मौन आत्मर्शनम अन्नाध्यादेह संविभागो भूतेभ्यहत स्वात्मदेवता बुद्धि सुतरामृषिप्रवण कृर्तनम चाश्य स्मरण हता गे वेद्यावनतीर्दाश्यम शख्यमात्मसमर्पणं निरामयम परो धर्म सर्वेशमा तीर धर्म के ये तीस लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं सत्य दया तपस्या शौच त्यतीक्षा उचित अनुचित का विचार मन का संयम इंद्रियों का संयम अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय सरलता संतोष समदर्शी महात्माओं की सेवा धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है ऐसा विचार मौन आत्मचिंतन प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण उनकी सेवा पूजा और नमस्कार उनके प्रति धास्य सख्य और आत्मसमर्पण यह तीस प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं संस्कारा जद जगाद्यम इद्याध्यन दानी विहिताली जन्म नाम जन्मकर्माव क्रिया धर्मराज जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है उन्हें द्विज कहते हैं जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ अध्ययन दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है विप्रध्यदि ह राो वृत्ति प्रजा गोपुर अभिप्रा करादी अध्ययन अध्यापन दान लेना दान देना और यज्ञ करना यज्ञ कराना ये छह कर्म ब्राह्मणों के हैं क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रि का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड जुर्माना आदि के द्वारा होता है वैश्यस्तु तो वार्ता वृत्ते नि्यम ब्रह्मकुला अनुग्रह शुद्रशुश्रुहषा वृत्तेश स्वामिनो भवे वैश्य का सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए शुद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है वार्ता विचित्र शालीन याजावर शिलोच्छनम विप्रवृत्ते चतुर्ये चतुर्धेय श्रेयति चोत्तरो ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन चार प्रकार के हैं वार्ता शालीन याजावर और शिलोच्छन इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षा श्रेष्ठ है पहला यज्ञाध्यनादि करा कर धन लेना बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसमें निर्वाह करना नित्य प्रति धान्यादि मांग लाना किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें शील तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्छ कहते हैं उन शील और उच्छों को बिन कर अपना निर्वाह करना शिलोवृत्ति है जघन्यो नोत्तमा वृत्तिमान पधि भजे नर ऋते राज्य पप्सु सर्वेशापी निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्तिकाल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण के शेष पांचों वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है आपत्तिकाल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं ऋतामृता मृत प्रमृतेन वत्यानृता कथन अमृत अमृत और ऋत अमृत मृत प्रमित और सत्यानृत इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे ऋतमुच्छ शिल प्रोक्तम अमुमृतम जदयाचितम मृतम तू नितंसा प्रमृत कर्षण स्मृतम बाजार में पड़े हुए अन्न उच्छ तथा खेतों में पड़े हुए अन्न को बीन कर शिलोच्छ से जीव का निर्वाह करना ऋत है बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है नित्य महाकन लाना अर्थात याजावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है सत्यानुतम सत्यानृतम तुमाणिज्यम स्वावृत्ति सेवनमेता सदा विप्रो राज्य जुगुप्सितावेद मयो विप्र सर्वेवृप वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना वृत्ति है ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण सर्वेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है समोदमस्तप शोचम संतोषा शांति राज्यव ज्ञानम दयाचितात्मात्व सत्यम च ब्रह्म लक्षण सम तप शोच शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत्ता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण है सौर्य धित तेज त्याग आत्म जय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसाद छत्र लक्षणम्। युद्ध में उत्साह वीरता धीरता तेजस्विता त्याग मनोजय क्षमा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देव गुरुवर्चुते भक्तिग परिपोषण आस्तिक नैपुणम वैश्य लक्षण देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति अर्थ धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिकता उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण है शुद्रश्य सन्नति शौचं सेवा स्वामीन मया यज्ञो अमंत्र यज्ञस्तेक्षण उच्च वर्णों के सामने रहना पवित्रता स्वामी की निष्कपट सेवा वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ चोरी न करना सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं स्त्रीण च पतिदेवाकूलता तदबंधुस्वुवृत्तेश्च नि त्रत तद धारण पति की सेवा करना उसके अनुकूल रहना पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है सम्मार्जनोपलभ्यार्तन स्वयं च मंडिता नि्यम परिक्षा साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने लीपने तथा चौके पुरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्रा भूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे सामग्रियों को साफ सुथरी रखे काम साधी प्रशय दबे वाके सत्य प्रिय प्रेमना ना काले काले भजेपति अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे विनय इंद्रिय संयम सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति की सेवा करे संतुष्ट उसी में संतुष्ट रहे किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो सत्य और प्रिय बोले अपने कर्तव्य में, में सावधान रहे पतिव्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे या पतिम हरी भावे न भजे थे तत्परा हरियात्म हरे लोखे पत्या जो लक्ष्मी जी के समान पति पारायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है वृत्ते अचौराणाम अंत्यजाते युधि जो चोरी तथा अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंत्यवासायी वर्णशंकर जातियों की वृत्तियाँ वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई है प्राय स्वभाविहितो नाम धर्मो युगे युगे वेदि राजन प्रेत्यचेह हाँ वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है वृत्या स्वभाव, स्वभाव सने जो का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है उप्यमान हो क्षेत्र स्वयं निर्वीरतामिया चनस्यति सेवया से यथा राजन् न कल्पते महाराज जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उप जाता है परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है यक्षण प्रोक्तम पुंसो वर्णाभ्यंजकम यदन्य दृश्येत तत्वेत जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्याम सेकंधे यदि ट्रिहार संवादे सदाचार निर्णयो लहा एक